गीता तत्वचिंतन गीता का दूसरा अध्याय 16वां प्रवचन आत्मसमर्पण भगवत कृपा का द्वार गीता अध्याय दो श्लोक एक से दस अध्यायों के नाम की सार्थकता पिछली चर्चाओं में हमने गीता के प्रथम अध्याय पर विचार किया जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से पुकारा गया है गीता के अध्यायों के नाम भी अपना विशेष महत्व रखते हैं प्रत्येक नाम में योग शब्द जुड़ा हुआ है इसका तात्पर्य यह है कि हर अध्याय हमें उस परमात्मा से युक्त कर देने का अनूठा उपाय बतलाता है पहला अध्याय सूचित करता है कि विषाद से भी योग सिद्ध होता है पर विषाद अर्जुन के जैसा होना चाहिए अर्जुन शब्द ऋजुता का सरलता का बोधक है जब हम सरल अंतकरण से ईश्वर को अपने मन रूपी रथ की बागडोर दे देते हैं तो मन में उठने वाले द्वंद्व भी योग की स्थिति को प्राप्त करने के सोपान बन जाते हैं अर्जुन शोक से मुहिमान था हृदय मंथन से पीड़ित था पर उसने अपना सारथ्य श्री भगवान को सौंप दिया था वह ईश्वर को चलाना नहीं चाहता था बल्कि वह चाहता था कि ईश्वर उसे चलाए युद्ध के प्रारंभ में जब वह श्री कृष्ण से सहायता लेने जाता है तो देखता है कि वे सोए हुए हैं और यह भी देखता है कि दुर्योधन पहले से वहां उपस्थित है अर्जुन नम्रता नम्रतापूर्वक श्रीकृष्ण के पैताने की ओर हाथ जोड़कर खड़ा रहता है जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटती है तो उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ती है और वे अर्जुन से कुशल प्रश्न करते हुए उसके आने का प्रयोजन पूछते हैं अर्जुन उन्हें प्रणाम कर युद्ध में उनकी सहायता की याचना करता है इतने में श्री कृष्ण को दुर्योधन की आवाज़ सुनाई पड़ती है वे मुड़कर देखते हैं दुर्योधन सिरहाने की ओर एक सिंहासन पर बैठा हुआ है और कह रहा है कृष्ण मैं अर्जुन से पहले यहाँ पहुँचा हूँ मैं भी युद्ध में आपसे सहायता पाने की आशा लेकर आया हूँ अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा है श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं भवान अभिगत पूर्व अत्र मे नशय दृष्टस्तु राजन पार्थो राजनंजय तव पूर्वाभिगम पूर्व चाप्य दर्शना सहाय उ क्या सुधन प्रवाणन तो बालना पूर्व कार्यमित श्रुति तस्मा प्रवाण पूर्व अर्ह पार्थो धनंजय मत्सन तुम गोपाल अर्बुदम महत्णाई ख्यातांग्राम सेवायुधि दुराधर्षापेक सैनिकम संग्रा नस्तस्त्रोहता आभ्या आभ्यामतरंपाथ पार्थ हृदय तरम मत तद्रणीता भावग्रे प्रव या स्तम ही धर्मतः राजन इसमें संदेह है कि आप ही मेरे यहाँ पहले आए हैं परंतु मैंने पहले कुंती नंदन अर्जुन को ही देखा है सुयोधन आप पहले आए हैं और अर्जुन को पहले मैंने देखा है इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूँगा शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को ही उनकी अभिष्ट वस्तु देनी चाहिए अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले कुंती पुत्र अर्जुन ही अपनी अभिष्ट वस्तु पाने के अधिकारी हैं मेरे पास एक अर्बुद गोपों की विशाल सेना है जो सब के सब मेरे जैसे ही वरिष्ठ शरीर वाले हैं पर सबको नारायण संज्ञा है वे सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर से अकेला मैं रहूँगा परंतु मैं तो युद्ध करूंगा न करूंगा और न कोई शस्त्र ही धारण करूंगा। अर्जुन इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन को अधिक प्रिय जान पड़े तुम पहले चुन लो क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का चुनाव किया दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता होती है उसने श्री कृष्ण की वह विशाल नारायणी सेना मांग ली वह सोचता है कि श्री कृष्ण ठग लिए गए हैं कृष्णम चापहृतम यात्वा संप्राप परमा यह सोचकर उसका हृदय बल्लियों उछलता है परिणाम अंतो ग क्या हुआ यह तो सभी जानते हैं तो अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव इसलिए नहीं किया कि वह मन चाहे कृष्ण को चलाएगा बल्कि इसलिए कि कृष्ण ही उसे मन चाहे चलाएंगे दुर्योधन ने ईश्वर के पास जाकर भी अपने पूर्ति की कामना की वह ईश्वर को चलाने के लिए गया और जो कुछ ईश्वर से उसे मिला उसे अपने स्वार्थ में लगाकर उसने सोचा कि मैंने ईश्वर को ठग लिया है जब तक जीव अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही ईश्वर की ओर जोड़ता है तब तक वह साधक नहीं बन पाता है हम भी यदि अर्जुन के समान ईश्वर को अपना चालक मान ले संसार की वस्तुओं में उन्हीं को सहायक के रूप में चुनें और उनके मंगल में हाथों में अपने जीवन की भागडोर सौंप दें तो हृदय में उठने वाला मंथन और उससे उत्पन्न विषाद भी उनसे युक्त होने का साधन बन जाता है